गाय की हत्या करने वाला जन्म से अंधा होता है, गो को दुख देने वाला मनुष्य पशु से रहित होता है, जो मार्ग में आदि के द्वारा गो के प्रति निर्दयता का पर्चा देता है, वह मार्ग में कष्ट होता है, सभामे पक्षपात करने वालों को गलगंड का रो होता है, सदा क्रोध करने वाला चंडाल होता है, चुगली खाने वाले म पुंड पति के जीते जी चार पुरुष से उत्पन्न पुत्र का अन्न भोजन करने वाला मनुष्य सेवक होता है नास्तिक पुरुष तेली होता है और श्रद्धाहीन मनुष्य मुर्दा के समान बना रहता है अभक्ष भक्षण करने वाले मनुष्य को कंदमाला का रूप होता है को दुख देने वाला मनुष्य सदा शोक में डूबा रहता है अन्याय से ज्ञान करने वाला मनुष्य मूर्ख होता है शास्त्र जो पवित्र कथा से द्वेष करता है वह कीटमुख होता है नरक से लौटे हुए पुरुष की बुद्धि अत्यंत खोटी होती है तालाब और बगीचे को नष्ट करने वाला पुरुष बिना हाथ का होता है व्यवहार में छल का सहारा लेने वाला मनुष्य अपने सेवकों से मारा जाता है पराई स्त्री से रति करने वाला पुरुष सदा प्रेम रोग पुरुपत्नी का ने मनुष्य कोड़ी होता है, पशुओं से मैत्रून करने वाला भी प्रेम ही होता है, अपने गोत्र की स्त्री से मैत्रून करने वाला संतान होता है, माता, बहन और पत्तों से संभोग करने वाला मनुष्य नपुसंक होता है, करदंग मनुष्य को समस्त कार्यों में ऐसफलता प्राप्त होती है, ब्राह्मण इस प्रकार मैंने � संपूर्ण लक्षणों का वर्णन करने में तो चित्रबुत भी मोहित हो सकते हैं। ये नरकों से भ्रष्ट हुए पापात्मा, सैष्ट्रयोन्यों की यातनाएं भोक कर अंत में उपयुक्त चिनों से युक्त मनुष्य के रूप में उत्पन्न होते हैं, जो धर्म को नहीं मानते तथा जो दुर्वेशनों से प्रार्जित हैं, उन शेष पापों को अनु मुक्त होकर एकमात्र धर्म का आश्रय लेते हैं इस विषय में यह श्लोक स्मरणीय है धर्म और दान से सुख प्राप्त होता है और अधर्म से दुख की उत्पत्ति होती है अतः सुख के लिए धर्म पर आचरण करें और पाप को सर्वथा त्याग दें इस लोक और परलोक दोनों लोकों में जो सुख है उसकी प्राप्ति धर्म में ही बताई जाती है अतः समस्त कार्यों और मनोरथों की सिद्धि के लिए धर्म में ही मन लगावे मनुष्य दो घड़ी भी पुण्य कर्म करते हुए जीवे उभय लोक विरोधी कर्म के साथ कल्प भर भी जीने की इच्छा ना रखे विप्रवर आपने जो कुछ पूछा है उसका मैंने अपनी शक्ति के अनुसार वर्णन किया है यह अच्छा कहा गया हो या नहीं उसके लिए आप आठ वर्ष के बालक मट्ठ यह भाषण सुनकर भगवान सूर्य अत्यंत विस्मित एवं बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस समय हारित आदि ब्राह्मणों की इस प्रकार प्रशंसा की। अहु ऐसे उत्तम ब्राह्मणों से यह पृथ्वी धन्य है, भगवान प्रजापति भी धन्य है, जिनकी मर्यादा का इन श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा पालन हो रह जिन ब्राह्मणों में से एक बालक की बुद्धि इतनी तीव्र और स्पष्ट है, उन हारित आदि ब्राह्मणों की बुद्धि कैसी होगी? निश्चय ही त्रिलोकी में ऐसी कोई बात नहीं, जो इन ब्राह्मणों को विदित न ना हो। नारद ने इनके विषय में जितना कहा है, उससे भी ये बहुत बढ़कर है। इस प्रकार उन विप्रों की प्रशंस मैं सूर्य हूँ आपका दर्शन करने के लिए सूर्य लोक से यहां आया हूँ आज मेरे नेत्र सफल हो गए हैं आप जैसे उत्तम ब्राह्मण के साथ वार्तालाप करने और बैठने से चंडाल भी पवित्र होते हैं देवर्षि नारद भी सर्वथा धन्य हैं जो तैलोकी के तत्व को जानते हैं जिनका श्रेय आपके द्वारा उसी प्रकार मैं अपने मन और बुद्धि को एकाग्र करके आप सब लोगों को प्रणाम करता हूं क्योंकि तप विद्या और सदाचार ही बलपन का प्रधान कारण है देवताओं का संसर्ग निष्फल नहीं होता इसलिए मुझसे कोई वर मांगिए मैं उसे आप लोगों को दूंगा भगवान सूर्य की यह बात सुनकर विशृष्ट ब्राह्मण बहुत प्रसन्न हुए उन्होंने पाग, अर्ग, स्तुति और चंदन से अत्यंत भक्ति पूर्वक सूर्य देव का पूजन किया और मंडल ब्राह्मण आदि जपने मंत्र का उच्चारण करते हुए उनकी इस प्रकार स्तुति की आदित्य आपकी जय हो, शानुल आपकी जय हो, भानु आपकी जय हो मिर्मल प्रकाश स्वरूप आपकी जय हो वेदों के पालक दिवानाथ सूर्यदेव आपकी जय हो आप हमारा उद्धार करें ब्राह्मणों के सबसे प्रधान देवता आप ही हैं ब्राह्मण सृष्टि सूर्यमय ही है आपकी कृपा दृष्टि पढ़ने से हमारा यह स्थान अत्यंत पवित्र हो गया है आज हमारे वेद अध्ययन सफल हो गए हैं आज हमें अपने सम आपका संगुताकर आज हमारा यह ग्रह सफल हो गया है। यदि आप हमें वर देना चाहते हैं तो हम यही मांगते हैं कि आप हमारे इस, इस स्थान का कभी परित्याग न करें। भगवान सूर्य बोले क्योंकि आप लोगों ने पहले जय आदित्य कहकर मेरा स्तवन किया है, इसलिए मैं जयादित्य नाम से विख्यात होकर सदा इसी इस इस इस स्थान में न तब तक मैं इस स्थान में अवश्य रहूंगा कभी इसका त्याग नहीं करूंगा यहां रहकर मैं अपने भक्तों के दारिद्र्य रोग सम्हु दाद खुजली क्रोध चक्ता तथा अन्य प्रकार की कोढ़ आदि का नाश करता रहूंगा जो मानव यह प्रतिष्ठित हुए मेरे श्री विग्रह का पूजन करेगा उसकी उस पूजा को मैं ग्रहण करूंगा भगवान सूर्य के ऐसा कहने पर हारित आदि श्रेष्ठ ब्राह्मणों ने उद्विक्त विधि से उनकी मूर्ति स्थापित की तत्पश्चात सब विजों ने कहा कमठ तुम्हारी कारण ही भगवान सूर्य यहां विराजमान हुए हैं अतः पहले तुम इनका गुणगान करो ब्राह्मणों के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ कमत ने जयादित्य को प्रणा� केवल यह यजुर्वेद के मंत्र में श्रवण हुआ है ज्ञानीजन ऐसा ही कहते हैं परापश्यंती मध्यमा और बेखरी यह चार प्रकार की वाणी सदा आप से दूर ही दूर रहती है आप तक पहुंच नहीं पाती तथापि मैं इतना दुष्ट हूं कि स्वार्थ की कामना लेकर आपका आस्तवन करता हूं प्रभु मेरे इस अपराध को क्षमा करें देव मातंड, सूर्य, अंशु, रवि, इंद्र, भानु, भंग, अर्यमा, स्वर्गेता, दिवाकर, मित्र तथा विष्णु इन बारह नामों से आप विख्यात हैं। द्वादशात्मन, आपको नमस्कार है, त्रिलोकी आप आग्रब हैं, संपूर्ण आकाश जलाधार अर्घा है, नक्षत्र समूह पुष्पमाला है तथा आप आकाश में स्थापित ज्योतिर्मय � आपको नमस्कार है आप देवताओं के देवता अनाथों के नाथ पालनीय जनों के पालक तथा दीन पर दया करने वाले हैं नेत्रों के भी नेत्र दृष्टि शक्ति प्रदाता मनुष्य की बुद्धि की भी बुद्धि से परे तथा जीव के भी जीवन हैं आपकी जय हो आप दरिद्रता की दरिद्रता निधि के निधि रोग के रोग पृथ्वी में प्रसिद्ध हैं दिघर काल तक जय हो जो नाना प्रकार की व्याधियों से ग्रस्त है कोड के रोग से पीड़ित है जिसकी नाक गल गई है शरीर भी जीर्ण हो गया है तथा जो अपने चेतना भी खो बैठा है ऐसे मनुष्य को उसके बंधु-बांधव माता-पिता भी छोड़ देते हैं परंतु सबके ठुकराए हुए उस अनाथ जीव का भी आप पालन करते आप मेरे पिता हैं, आप मेरी माता हैं, आप मेरे गुरु हैं, आप ही बंधु बांधव हैं, आप ही मेरे धर्म तथा आप ही मेरे मोक्ष के मार्ग हैं, देव, मैं आपका धास हूँ, त्यागी या उबारी, मैं पापी हूँ, मूर्ह हूँ, अत्यंत भयंकर कर्म करने वाला एवं भयानक हूँ, इतना ही नहीं मैं पापों की निधि हू� तथापि प्रतिदिन आपके चरणों में साष्टांग प्रणाम करके आपका भजन करता हूं हे श्री जय आप अपने भक्तों का पालन कीजिए